श्री माँ शारदा देवी भक्त जननी आदमी कोई भी निर्दोष नहीं है यह जानकर श्री सभी संतानों को समान रूप से ग्रहण करती एक बार एक भक्त के किसी व्यवहार के कारण श्री रामकृष्ण के एक विशिष्ट अंतरंग भक्त ने श्री माँ से अनुरोध किया कि वे उसे पास न आने दें उस पर श्री माँ ने कहा था मेरा बच्चा यदि बदन में धूल कीचड़ लगा ले तो मुझे ही तो उसे झाड़ पोछ गोद में उठाना पड़ेगा ना सैकड़ों भक्त अनेक प्रकार के पाप तापों का भार लेकर आते उनमें से कईयों के स्पर्श से मां के पैरों में असह्य जलन होती लेकिन उसे वे चुपचाप सह लेती दर्शनार्थियों के प्रणाम के बाद एक दिन शाम को राजबिहारी महाराज ने देखा सीमा बरामदे में आकर लगातार अपने पैरों को घुटनों तक धोती जाती है पूछने पर उन्होंने कहा आगे किसी को पैर पर सिर टेक कर प्रणाम करने न देना सब पाप आज आप समाते हैं और उनसे पैर जल जाते हैं पैरों को धो डालना पड़ता है इसीलिए तो इतनी व्याधि है दूर से ही प्रणाम करने को कहना इतना कहकर ही फिर कहने लगी ये सब बातें सरस से न कहना कहने से वह प्रणाम करना करने देना बंद कर देगा दुष्टों के स्पर्श से कष्ट होता है यह उन्हें विदेश ही था तो भी मां होकर वे संतान को लौटा ही कैसे सकती थी इसके अलावा वे किसी का दोस्त नहीं देख सकती थी एक दिन संध्या को ब्रह्मचारी वरदा से उन्होंने कहा था अमुक अमुक आज सवेरे जब मुझे प्रणाम करने आए तब उन्होंने अमुक के बारे में अनेक प्रकार की निंदा करते हुए कहा कि ऋषिकेश में साधुओं के साथ झगड़ा करके वह उन्हें उलझन में डालने की चेष्टा कर रहा है उसके और भी बहुत सी निंदा करते हुए उन्होंने कहा आप लोगों के इतनी संगति और सेवा करने पर भी उसके मन में इतनी बुराई क्यों है बेटा मैं अब किसी का दोस्त देख या सुन नहीं सकती प्रारब्ध कर्म जिसका जैसा है वैसा वह फल फल पाएगा ही हाँ जहाँ फाल जाने वाला था वहाँ सुई तो जाएगी ही मेरे सामने उन्होंने अमुक के दोष की बात कही उस समय ये सब कहाँ थे आहा उसने मेरी कितनी सेवा की है उस समय मैं अपने भाइयों के घर धान उसनती और घर के सारे काम काज करती क्योंकि घर की बहुएँ सभी छोटी थी जाड़े या बरसात की परवाह न कर वह सवेरे से सारे शरीर में काली पूते मेरे साथ बड़ी बड़ी धान भरी हांडियां उतारा करता अब तो बहुत लोग भक्त बनकर आते हैं उस समय मेरा कौन था क्या हम वह सब भूल जाएंगी पर लोगों का ही भला क्या दोष है पहले मेरी आंखों में भी लोगों के बहुत दोस्त आते थे पीछे ठाकुर के पास रो रो कर ठाकुर और दोस्त देखा नहीं जाता क्या कर कितनी प्रार्थना करके तब दोस्त देखना छूटा है जब वृंदावन में थी तब बाके बिहारी के दर्शन कर उनसे कहती तुम्हारा रूप टेढ़ा है पर मन सीधा मेरे मन के घुमाव को सीधा कर दो देखो लोगों के हजारों उपकार करके थोड़ा सा दोस्त करो तो फ़ौरन उसका मुँह टेढ़ा हो जाएगा लोग केवल दोष ही देखते हैं गुण देखने वाले कितने हैं गुण ही देखना चाहिए पास के गांव के एक संभ्रांत और धनी घराने के खूब पढ़े लिखे युवक को श्री माँ की कृपा प्राप्त हुई वह उनके पास प्रायः ही आया करता था उसी की सहायता से उस गांव में एक आश्रम की स्थापना भी हुई थी पर दुर्भाग्यवश वह निकट संबंध वाली एक बाल विधवा के मोह में फंस गया कानों ही कानों बात फैल जाती है धीरे धीरे यह अपयस जयराम बाटी तक पहुंच गया और क्रोधित भक्तों ने मां से अनुरोध किया कि अब से उस युवक को जयराम बाटी आने से रोक दिया जाए उन लोगों की बातें सुन मां ने बड़ा दुख प्रकट किया फिर भी कहा मैं मां होकर उसे आने की मनाही कैसे करूँगी ऐसी बात मेरे मुख से कभी नहीं निकलेगी पहले की तरह ही उस युवक का आना जाना जारी रहा यहाँ तक कि एक दिन वह उस विधवा लड़की को भी ले आया अपने लड़के को भहकाने के कारण श्रीमा ने उस लड़की को फटकारा और आगे के लिए सावधान कर दिया परंतु अपनी बेटी के समान उसका आदर सत्कार ही किया इसके बहुत पहले की बात है उस समय श्रीमा ने श्रीमा नंबर दस दो बोझपाड़ा गली के मकान में रहती थी इसी समय चोरी करने के अपराध में एक उड़िया नौकर को स्वामी विवेकानंद जी ने बेलोर मठ से निकाल दिया बेचारा बड़ा गरीब था और उसी की कमाई से उसके परिवार का निर्वाह होता था कोई उपाय न देख रोता हुआ वह श्रीमा के शरण में आया कृपालु माँ ने उसे मकान में रख कर खिलाया पिलाया उसी दिन शाम को जब स्वामी प्रेमानंद जी माँ को प्रणाम करने आए तब माँ ने कहा देखो बाबू यह बड़ा गरीब आदमी है अभाव के कारण इसने वैसा किया है इसी कारण नरेंद्र ने उसे गाली गलौज करके निकाल दिया संसार में बहुत झंझटें हैं तुम सब संन्यासी हो तुमको उसका कुछ पता नहीं है इसे लौटा ले जाओ प्रेमानंद जी ने समझाने की चेष्टा की कि ऐसा करने से स्वामी जी रुष्ट हो जाएंगे पर माँ ने जोर देकर कहा मैं कहते हूँ इसे ले जाओ संध्या के ठीक पहले प्रेमानंद जी उसे साथ ले जो ही मठ में आए तो ही स्वामी जी का उठे देखो बाबू की करतूत फिर उसे ले आया तब प्रेमानंद जी ने सारी बात कह सुनाई स्वामी जी ने फिर कुछ नहीं कहा सी माँ अपराजय मातृत्व शक्ति के आगे विद्रोही मन भी झुक जाता है यह जानकर गृहस्थी के बाद विवादों में हारे बलहीन अनेक व्यक्ति उनकी शरण में जाते थे और यह भी देखा जाता था कि माँ के सिद्धांत को सबल पक्ष भी चुपचाप मान लेता था एक दिन कुआलपाड़ा के जगदम्बा आश्रम में इमली के पेड़ के नीचे चौकी पर श्री माँ बैठी हुई थी ऐसे समय गाँव के एक डोम की लड़की ने रोते रोते नालिश की कि उसके उपपति ने उसे एकाएक छोड़ दिया है लड़की ने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था पर अब वह बिल्कुल असहा है लड़की के दुख की कहानी सुन श्रीमान ने उस डोम को बुलवाया और इसने तथा मधुर भाव से फटकारते हुए कहा उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है इतने दिन तुमने उसकी सेवा भी ली है अब उसे छोड़ देने से तुम्हें बड़ा भारी पाप होगा तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा श्रीमा की बातों से उसका चित्त पसीज गया और वह लड़की को साथ ले गया श्रीमा का अपार स्नेह जाति वर्ण दोष गुण सांसारिक अवस्था आदि के द्वारा नियंत्रित नहीं होता था जो उनके पास आ जाता उसके दोष दुर्बलता आदि को जानते हुए भी वे उसको स्नेह देती और औषधि पथ आदि से उसकी मदद करती और उसके शोक दुख में हार्दिक सहानुभूति दिखाती साथ ही दूसरे को भी वैसा करने का उपदेश देती उनके इस सच्चे मातृत्व के प्रभाव से चरित्रों में भी परिवर्तन आ जाता था डाकू भी भक्त हो जाता था जयराम बाटी के पास ही सिरोमणिपुर गांव में बहुत से मुसलमान रहते थे इसी समय वे लोग रेशम के कीड़े पालकर कर उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे पर विदेशी रेशम की होड़ में उनका रोजगार चौपट हो गया और विवश हो उन लोगों ने चोरी ढकैती शुरू की आस पास के गांव में भय उत्पन्न करने के कारण लोग उन्हें तूत वाले डकैत कहते लगे जयराम भाटी में जब माताजी के लिए अलग मकान बन रहा था तब उधर अकाल चल रहा था शिरोमणिपुर के कई अकाल पीड़ित मुसलमानों को साधुओं ने घर बनाने के काम में लगाया था पहले तो इससे गांव वालों को बड़ा डर लगा पर बाद में उनका शांत व्यवहार देख वे आपस में कहने लगे अरे माँ की कृपा से डकैद भी भक्त हो गए इन लोगों के साथ श्री माँ कैसा व्यवहार करती थी उसे समझने के लिए दो एक उदाहरण ही पर्याप्त है एक दिन एक तूत वाले मुसलमान ने कुछ केले ला कर कहा माँ ये ठाकुर के लिए ले आया हूँ आप इन्हें लेंगी क्या माँ ने लेने के लिए हाथ पसार कर कहा जरूर लूँगी बेटा दो ठाकुर के लिए ले आए अवश्य लूँगी माँ की एक स्त्री भक्त वहीं थी वह पास के गांव की थी श्रीमा को वैसा करते देख उसने कहा वे लोग चोर हैं हम जानते हैं उनकी लाई चीज़ ठाकुर को क्यों दें मां ने चुपचाप खेलों को उठाकर रख दिया और उस मुसलमान को लाई मिठाई देने को कहा जब वह चला गया तब श्रीमा ने उस भक्त स्त्री को डांटते हुए गंभीर भाव से कहा कौन अच्छा है कौन बुरा यह मैं जानती हूँ वे बुरे को ऊँचा उठाने में ही सचेष्ट रहती थी कहा करते मनुष्य में दोस्त तो रहता ही है कैसे उसे अच्छा किया जाएगा या कितने लोग जानते हैं अमजद नामक एक तूत वाले मुसलमान ने मां के घर की दीवार बनाई थी एक दिन मां ने उसे अपने बरामदे में खाने को दिया नलने देने आंगन में खड़ी हो दूर से फेंक फेंक कर परोस रही थी मां यह देख कहूठी वैसे देने से क्या कोई खाकर संतुष्ट हो सकता है यदि तू नहीं सकती है तो मैं देती हूँ खाना समाप्त तो होने पर माँ ने जूठी जगह को स्वयं धो दिया उन्हें वैसा करते देख नलनी दीदी दे ओ बुआ तुम्हारी जात गई इत्यादि कहकर बड़ी आपत्ति करने लगी तब माँ ने उन्हें धमकाया जिस प्रकार शरद अर्थात स्वामी शारदानंद जी मेरा लड़का है उसी प्रकार यह अमजद भी इसी के बाद की बात है श्री माँ जयराम बाटी में बीमार पड़ी थी बहुत लोग आकर उन्हें देख जाते थे एक दिन सवेरे करीब नौ दस बजे उनके सेवक ब्रह्मचारी ने देखा कि फटे कपड़े पहने सांवले रंग का एक दुबला और उदास चेहरे का आदमी अपनी लाठी के सहारे घर के भीतर घुसा ब्रह्मचारी से पूरी तरह अपरिचित होने पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वह जिस प्रकार भीतर चला गया उससे ब्रह्मचारी को यह समझने में देर न लगी कि उसका यहाँ आना जाना है कुतूहलवश वे भी उसके पीछे पीछे गए श्री घर के भीतर चौकी पर पड़ी थी दरवाजे के सामने बरामदे का कुछ हिस्सा चटाई से घिरा हुआ था जिससे आंगन से माँ दिखाई नहीं पड़ती थी आया हुआ आदमी चटाई के ऊपर से ही उचक कर झांक रहा था अचानक माँ की दृष्टि जब उस ओर पड़ी तब उन्होंने प्रेम से धीमी आवाज़ में पुकारा कौन बेटा अमजद आओ अमजद आनंद से बरामदे में उठा और दरवाजे के पास जाकर मुँह भीतर रख श्री से बातें करने लगा माँ बेटे में सुख दुख की बातें होते देख ब्रह्मचारी अपने काम पर चले गए थोड़ी देर में श्री माँ को भोग चढ़ाने के लिए ब्रह्मचारी बुलाए गए स्वस्थ रहने पर माँ स्वयं ही पूजा आदि करती थी पर आज वे अस्वस्थ थे इसीलिए ब्रह्मचारी को भोग निवेदन करना पड़ा पूरा भोग निवेदन आदि बहुत संक्षिप्त अनाडंबर और सात्विकतापूर्ण थे माता के कमरे में श्री रामकृष्ण के सिंहासन के नीचे पंचपात्र में गंगा रहता था वहीं ले जाकर रसोई घर में भोग लगाया जाता था ब्रह्मचारी पंचपात्र लेने आकर कठिनाई में पड़ गए वे ब्राह्मण थे और श्री रामकृष्ण को भोग चढ़ाने जा रहे थे फिर अमजद के बरामदे में रहते वहाँ से पंचपात्र लेकर जाना भी ठीक नहीं उसे हट जाने को भी कहा जाए तो कैसे अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि बिना कुछ कहे वे माँ के सामने से ही पंचपात्र लेकर निकल जाएंगे प्रयोजन हो तो माँ स्वयं ही मना करेंगी वे उसी तरह गए और भोग निवेदन के बाद लौटकर कर पंचपात्र को उन्होंने यथा स्थान रख दिया मां ने सब देखा पर कुछ कहा नहीं तीसरे पहर अमजद जब घर लौट रहा था तब ब्रह्मचारी ने देखा कि वह बड़ा प्रसन्न है और उसका रूप बदल गया है उसने बदन में तेल मलकर स्नान किया है भरपेट भोजन किया है और पान चबाते चबाते जा रहा है उसके हाथ में एक शीसी बैद का तेल था पोटली में कई चीज़ें थीं पीछे श्री ने ब्रह्मचारी को बतलाया गरम दवा पीकर कर अमजद का सिर गरम हो गया है रात को नींद नहीं आती बहुत दिन से घर में एक शीशी नारायण तेल रखा था वह उसे दे दिया यह तेल बड़ा अच्छा है लगाने से दिमाग ठंडा हो जाता है अमजद बड़ी जल्दी चंगा हो गया कोई आवश्यकता पड़ने पर उसे खबर भेजते ही वह माँ के घर आकर बड़ी ईमानदारी के साथ सब काम कर जाता था ज्वर के समय श्रीमा को खाने में अरुचि होने पर चिकित्सक ने अनन देने को कहा पर गांव में अनननास कहाँ अमजद को खबर हो खबर दी गई कई स्थानों में खोज कर वह अननास ले आया अमजद को श्रीमा का स्नेह मिलने पर भी उसने डोरी ढके दकै, चोरी ढकेती नहीं छोड़ी थी और यही कारण था कि जयराम बाटी के लोगों को उसका डर बना रहता था किंतु दूसरे गांवों में डकैती होने पर भी अमजद के प्रभाव से जयराम बाटी में डकैती नहीं होती थी एक बार जेल से छूट कर जब अमजद घर आया तब देखा कि घिया लगी हुई है झट से एक टोकरी घिया ले वह माँ के पास जयराम बाटी पहुंचा। मां ने कहा बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि तुम आते नहीं क्यों नहीं हो इतने दिन कहाँ थे अमजद ने कहा कि गाय चोरी करने गया पकड़ा गया था इसलिए आ नहीं सका श्री ने उन बातों को अनसुनी करते हुए कहा ओहो तभी तो सोच रही थी कि अमजद आता क्यों नहीं है वे जब अंतिम बीमारी के समय कलकत्ते में थी तब एक दिन पत्र आया कि अमजद डकैती करने के कारण फरार था और कुछ दिन बाद ही पकड़ा गया है यह सुनकर मां ने कहा ओह बेटा देखा मैं जानती थी कि वह डकैती करना जानता है सुना जाता है कि श्री के देह त्याग के बाद अमजद को डकैती करने में तलवार की चोट लगी थी वहीं जख्म बाद में बढ़कर घाव हो गया और उससे उसकी मृत्यु हुई केवल विद्वान बुद्धिमान या धनी भक्तों के प्रति श्रीमा के स्नेह का उदाहरण देने से संभवतः सभी सोचेंगे यह कोई बड़ी बात नहीं हमने इसीलिए डाकू अमजद का विवरण कुछ विस्तार से दिया है श्री उसके चरित्र से परिचित थी तथा इस तरह के डाकू के हाथ से अपनी तथा अपने आश्रितों की रक्षा भी अत्यावश्यक समझती थी परंतु इस व्यवस्था के लिए उन्होंने लोक बल या अस्त्र बल के बदले भरोसा किया था केवल अपने असीम स्नेह का हमने देखा है कि उस स्नेह ने डाकू के हृदय को जीत लिया था अब हम साधारण जीवन से ही कुछ उदाहरण देंगे जयराम भट्टी में नया मकान तैयार हो जाने के बाद एक सेवक के विशेष आग्रह और परामर्श से किसी भक्त ने माँ के लिए एक दुधारू गाय खरीद दी तथा उसके खर्च की भी सब व्यवस्था कर दी गाय की देखभाल के लिए गोविंद या गोबे नाम का एक 11-12 साल का लड़का रखा गया उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था और वह सदा प्रसन्न रहता था पर कुछ दिन बाद उसके सारे शरीर में भारी खुजली हो गई एक रात वह दर्द के दर्द के मारे सो ना सका रात भर रोता रहा उससे बड़ी व्यथित हो श्रीमान ने दूसरे दिन सवेरे ही अपने बरामदे में बैठकर एक बड़ी भारी सील पर हल्दी और नील की पत्तियां पीसी बाद में उस लड़के को सामने खड़ा कर कहा किस प्रकार लगाना होगा दिखाने लगी और गोविंद भी वैसा ही करता रहा मातृहीन बालक का हृदय उस समय स्नेह रस पीने में मस्त था देसड़ा निवासी वृद्ध हरिदास वैरागी चिकारा बजाकर बड़े मधुर स्वर में हरिनाम ब्रजलीला आगमनी आदि गाने गाता था उसके मुख से गीत सुनकर गिरीश बाबू आदि अनेक मात्र भक्त बड़े मुग्ध हुए थे ढली उम्र में बेचारे बूढ़े के लिए पेट चलाना कठिन हो गया एक दिन सवेरे 10 बजे वह श्री के घर भीख मांगने आया श्री ने उसे तेल लगाकर नहाने को कहा बाद में उसे बरामदे में बिठाकर स्नेहपूर्वक लाई गुड़ तथा प्रसाद दिया बूढ़ा खा रहा था और माँ पास बैठकर बातचीत करती पान लगा रही थी उस समय प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 चल रहा था सर्वत्र कपड़े का अभाव था बूढ़े ने बताया कि उसके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं श्रीमान ने सवेरे स्नान करके अपना कपड़ा आंगन में सूखने को दिया था कपड़ा बिल्कुल नया था दो एक दिन ही पहना गया होता बूढ़े की बात सुनते ही उन्होंने वह कपड़ा समेट कर उसे दे दिया ममता से विभल हरिदास की आंखें अस्त्र से भीग गई उस स्नेह के दान को मस्तक से छुलाकर वह विदा हुआ प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि माता जी की या ममता दूसरे जीवों पर भी फैलती थी एक दिन एक छोटा बछड़ा व्याकुल होकर डकरा रहा था सबका अनुमान था कि उसके पेट में दर्द हुआ है थोड़े में संतुष्ट रहने वाले श्री गाय खरीदकर कर व्यस्त सांसारिक झंझट बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी अतः उन्होंने उन्हें के लिए गाय खरीदने की बात जब उठी तो प्रस्तावक की इच्छा पूरी करने के लिए अंत में उन्होंने स्वीकृति दे गगन महाराज से कहा था देखते हो कैसी वासना है जैसे कौन किसके लिए गाय खरीद रहा है वे केवल दृष्टा हो मनोराज्य का खेल देखती जा रही है फिर गाय आने पर उन्होंने कहा था वह गाय खरीदकर कर बखेड़ा बढ़ा गया तो भी गाय की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं इसका ख्याल वे सब समय रखती थी बछड़े के डकराने से उस दिन सभी लोग चिंतित हुए और प्रतिकार का उपाय ढूंढने लगे पर कुछ फल ना हुआ श्री माँ भी बछड़े की आवाज़ सुन उसके पास आ गई उसका कष्ट देख उन्होंने उसे लपेट लिया और बाएँ हाथ से उसकी नाभी और पेट को दबाने लगी मानो अपने ही संतान हो कुछ ही देर में बछड़ा शांत हुआ और सब लोग निश्चिंत हो घर लौटे माँ के घर में गंगाराम नाम का एक पालतू तोता था वे उसे नित्य अपने हाथों से नहलाती और दाना पानी देती उसके पिंजरे को साफ करती उसे एक जगह से दूसरी जगह हटाकर रखती तथा प्रेम से उससे बातें करती थी सुबह शाम उसके पास आकर माँ कहती बेटा गंगाराम पढ़ो तो पक्षी इतना सुनते ही बोलने लगता हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण राम राम श्री माँ ब्रह्मचारियों के नाम लेकर पुकारती थी इससे उसने भी इन्हें अच्छी तरह सीख लिया था कभी कभी वह चिल्ला उठता माँ ओ माँ यह सुनते ही माँ उत्तर देती आई बेटा आई और चना पानी ले जाकर उसे देती पक्षी जो माँ कहकर पुकारता था उसका अर्थ ही यह था कि उसे भूख लगी है बिल्ली की बात पहले ही लिखी जा चुकी है अब हम फिर भक्तों के प्रसंग में लौटे श्री माँ की प्रत्येक बात और व्यवहार में पूर्ण मातृत्व ही की छाप इस प्रकार झलकती थी कि जो कोई उसके प्रभाव क्षेत्र में आता उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अभाव पूरा हो जाता और हृदय आनंद से भर जाता था राजबिहारी महाराज के बचपन से में ही मातृवियोग होने के कारण उनके जीवन में एक अपूर्णीय अतृप्ति की भावना थी दूसरे बच्चे अपनी माँ को माँ कहकर पुकारते और अपूर्व स्नेह का आस्वादन पाते थे पर वे इसे वंचित थे जवानी में माताजी के पास आकर उन्होंने देखा मानो माँ उनके बचपन की प्यास बुझाने के लिए स्नेह घट भरकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है उस स्नेह का जरा सा स्वाद पाकर ही वे मुग्ध और तृप्त हो गए ऐसे लोगों के दृष्टान्त भी विरल नहीं हैं जिन्होंने बचपन में श्री माँ के पास आकर उन्हें पूर्णतया अपने जननी के ही रूप में देखा है हाँ इस प्रकार की अनुभूति हमेशा होती थी ऐसी बात नहीं पर इस दृष्टि का प्रभाव उनके समस्त जीवन के संबंध और गति को नियमित करता था स्वामी महादेवानंद ने जब श्रीमा को जयराम बाटी में देखा तब उनको ऐसा लगा कि उनकी माता ही सामने खड़ी हो श्री पंचानंद घोष बचपन में श्री के दर्शन करने गए प्रणाम करने के लिए वे घर में घुस रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि मां के पैरों पर पड़ी और वे चकित हो गए ये तो हूबहूब उनकी मां के पैर जैसे हैं और पेचदार कंकड़ों से शोभित जो हाथ गोंद पर रखे हुए हैं वे भी तो उनकी सद्य विधवा माता के कैसे ही हैं अतीत की स्मृति और वर्तमान सादृश्य ने उन्हें विफल कर दिया एक अनजान आकर्षण से खींच खिसते हुए वे धीरे धीरे श्री माँ के सामने आए और पैरों की ओर से क्रमशः उन्होंने मां के मुख की ओर देखा श्री माँ ने उनका भावान्तर देख स्नेह से कहा वैसा क्यों देख रहे हो बेटा क्या हुआ है आओ बेटा आओ पंचानन एकदम उनकी गोद के पास चले गए और मां उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगी पंचानन को लगा कि बहुत वर्षों के बाद अपनी माँ के साथ फिर मिलन हुआ है